मथुरा से ब्राह्मण चतुर्वेदी वृंदावन को दिखाते थे ओ सघन जंगल है वो वृंदावन है नित्य विहार स्थली है वहां किसी मनुष्य का प्रवेश नहीं यही कहा जाता था यहीं से प्रणाम कर लो वहां कोई मनुष्य जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती ऐसी प्रसिद्धि कर रखी थी वह के मारे कोई नहीं जाता था घोर जंगल था हिंसक जीव थे करमेती प्रविष्ट हो गई मथुरा के चतुर्वेदियों की सहायता से पंडित जी भी दस पांच लोगों के साथ सघन वृंदावन में प्रविष्ट हुए एक खजूर के वृक्ष पर चढ़कर के एक ब्राह्मण ने चतुर्वेदी ने सबसे पहले करमेती को देखा कि एक कन्या शरीर अत्यंत कृषकाय है संपूर्ण शरीर ब्रज्रज से मंडित है और यमुना जी के पुलिन पर एक कन्या खड़ी है विरहिणी कन्या खड़ी है और ऐस निश्चित यही कर्मेती होगी निकट गए तो क्या देखा आश्चर्य की बात आश्चर्य की बात करमेती के नेत्रों से इतने अश्रुधार बह रही थी वो बहकर के उसकी धारा यमुना जी में मिल रही थी पुलिन में जल छोड़िए तो वहीं सूख जाएगा कितनी कितनी मात्रा में प्रेम जल प्रवाहित हो रहा होगा कि वो पुलिन में रजमे से बहकर यमुना जी में मिश्रित हो रहा था जब तक ये लोग दूर से देखे तब तक तो करमेती ब्रह्मकुंड निकटिए ब्रह्म कुंड पर आ गई वहां बैठी है हिंसक जीव पहरेदार हैं करमेती के शरीर सिंह व्याघ्र आदि सेवा करते हैं करमेती के शरीर की सुरक्षा करते हैं करमेती भजन कर रही है नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्ण सरणम पंडित जी ने प्रणाम किया अपनी पुत्री को बेटी मैं धन्य हो गया तेरी जैसी बेटी पाकर कलिकाल में मेरे घर में गोपी प्रकट हुई अभी करमेती को होश नहीं सामने कौन रो रहा है जब पंडित जी बालक के समान विलख विलख कर रोने लगे तब करमे की भाव समाधि भंग हुई करमेटी ने देखा पिताजी रो रहे सिर झुकाकर प्रणाम किया भक्त सदा कृतज्ञ होता है शरीर की प्राप्ति में माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए चाहे जितना उच्च कोटि का भक्त हो जाए साधु हो जाए माता पिता का उपकार उनके प्रति कृतज्ञता का भाव सदा सर्वदा जीवन में बना रहना चाहिए यहां तक लिखा है दंडधारी सन्यासी जिसको सबको प्रणाम करने का विधान नहीं उसके सामने यदि उसकी जन्मदात्री माता आ जाए तो सदंडम प्रणमेद भूम दंड के सहित साष्टांग होकर के माता को प्रणाम करना चाहिए चाहे जितना बड़ा महात्मा बना हो आकाश से नहीं टपका है धरती फोड़कर नहीं उत्पन्न हुआ है किसी ने किसी माता के माता का आदरना चाहिए पिता का आदर सदा करना चाहिए कर्मेति ने प्रणाम किया है कहा पिताजी क्यों रो रहे हैं बोले बेटी तुमको नहीं जाना था ससुराल तो मैं प्रभूत देकर के ससुराल पक्ष वालों को विदा कर देता किंतु गोने के समय तुमने घर छोड़ा समाज में तो मेरी नाक कट गई नाक कट गई जानते हैं इज्जत चली गई नाक कट गई करमेती जी ने कहा पिताजी जीवन भर भागवत जी की कथा बांसते रहे आप और अभी भी झूठी प्रतिष्ठा को नाक मान कर बैठे हैं सुनकर हमें बड़ा कष्ट होता है आपकी वाणी सुनकर मैं प्रेम पथ पर अग्रसर हुई श्री कृष्ण की ओर बढ़ी और आप अभी संसार की मान बड़ाई प्रतिष्ठा को नाक माने बैठे हैं। आप कहते मेरी नाक कट गई नाक नहीं कटी है नाक कटे तो तब जब हो नाक कटने के लिए उस नाक का होना पहले जरूरी और नाक है ही नहीं तो कटेगी क्या नकटे की नाक क्या कटेगी नाक कटने के लिए नाक का होना आवश्यक है आपके पास नाक थी कब जो कट गई पंडित जी बोले क्या कह रही हो बेटी मेरे पास नाक नहीं मेरी नाक तो बहुत लंबी है कर्मेती जी ने कहा सबसे लंबी नाक गणेश जी की है इसलिए उनकी प्रथम पूजा होती है और इतनी लंबी नाक वैसे नहीं हुई गजमुख है ये लंबी नाक है ये तो है ही है ये ए लंबी नाक गणेश जी की इसलिए हुई कि वे निष्प्रपंच होकर राम नाम का जप करते हैं महिमा जासू जान गणरा महिमा जासू जान प्रथम पूज्य पूजिय नाम प्रभा प्रथम पूज्य पूजे नाम प्रभा नाम के कारण उनकी प्रथम पूजा होती है। आपके पास नाक है कहां बड़ा सुंदर वाक्य है कर्मेती बाई का कर्मेती कह रही है कहीं तुम कटीना कहीं तुम कटी कटे यदि हो यजो पे हाँ। कहीं तुम कटी कटे यदि हो यों योपे नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाइए आपने कहा नाक कट गई नाक कटे तो तब जब होए नाक तो है श्री हरि भक्ति जीव की सच्ची नाक भगवत भक्ति ही है श्री राम भक्ति श्री कृष्ण भक्ति श्री नारायण भक्ति यही जीव की असली नाक है हरि भक्ति बिना जीव नकटा है हरि भक्ति बिना जीव नकटा है महाराज एक बात बहुत ध्यानपूर्वक समझने की है पंडित परशुराम जी भागवत के मर्मज्ञ विद्वान आज तो विद्वत्ता का प्रायः ह्रास हो गया है यह तो भगवान की बड़ी कृपा है जो सांदीपणिमहरिष विद्या निकेतन के विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर कितना उन्नत है बुरा बुराना माने हमारे अयोध्या वृंदावन में संस्कृत विद्यालय के छात्रों की ऐसी स्थिति नहीं है हम ये नहीं कहते कि हमारे यहां रहने वाले लोग नहीं पढ़ते वहां भी लोग पढ़ते हैं विद्वान तो वहां भी हैं लोग पढ़ते हैं पर ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहां इस प्रकार के अनुशासन में रख करके और इस प्रकार का सर्वांगीण विकास किसी विद्यार्थी का किया जा रहा हो हमारे ध्यान में नहीं है ये तो बहुत अच्छी बात एक संत ने हमसे कहा था बहुत अच्छा लगा उनका वाक्य हमको प्रेरणा लेने योग्य वाक्य लगा उन्होंने कहा कि सारा संसार किसी को महापुरुष कहे और वह महापुरुष हो निश्चित ही वो महापुरुष हो पर मैं अपने धरातल पर उसे महापुरुष मानने के लिए तैयार नहीं अपने वैचारिक धरातल पर उसके महापुरुषत्व को स्वीकार करने में करने के लिए मैं बात नहीं हूं हमने पूछा महाराज जी ऐसा क्यों उन्होंने कहा कि मैं तो महापुरुष मेरा अपना जो मापदंड है मैं उसे मानता हूं उस महापुरुष ने अपने जीवन में अपने जैसे कितने लोग तैयार किए भले ही श्रेष्ठ महापुरुष हो लेकिन अपने जीवन में एक व्यक्ति का भी निर्माण नहीं कर पाया तो ठीक है अपना कल्याण तो वे कर सके लेकिन आगे उनके महापुरुषत्व का लाभ जगत को क्या मिला इसलिए हम कितने लोगों को अपने जीवन में तैयार कर पाते हैं ये महत्व की बात है और श्री द्वारिकाधीश प्रभु की महती कृपा से भगवत कृपा से ये श्रेय सादीपन विद्या निकेतन को प्राप्त हो रहा है यहां से अनेक उत्तम बालकों का निर्माण हो रहा है और हमारा तो विद्यार्थियों से बड़ा प्रेम है उसका कारण है कि हम खुद ही विद्यार्थी रहे और एक बात कहें हमारे ऊपर जब साधु लोग नाराज होते हैं ना वृंदावन में भी तो कहते हैं अरे वो तो विद्यार्थी है कल तक विद्यार्थी अब बाबा जी बन गए तो हमको कोई विद्यार्थी कहे तो हमको बड़ी प्रसन्नता होती हमको कोई विद्यार्थी कहे शायद साधु कहे तो प्रसन्नता नहीं होगी क्यों साधु है ही नहीं तो प्रसन्नता क्यों होने लगी वेश बना रखा है बाकी कोई विद्यार्थी कहे यद्यपि ये बात जरूर है कि इस समय हम विद्यार्थी नहीं हैं इसकी हमको ग्लानी है विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ जीवन एक विदिन ऐसा अवंध्य हो जो वंध्य हो कुछ न कुछ ज्ञान गुरुजनों के चरणों में बैठकर हमें प्राप्त न हो ऐसा कोई दिन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए ब्राह्मण के लिए तो श्रुति वचन है यावत जीव मधीते विप्राह ब्राह्मण जब तक जिए तब तक वह विद्यार्थी बनकर के जिए क्योंकि विद्या ब्राह्मण की निधि है विद्या है वही ब्राह्मण माँ जगाम से वधिष्ठे हम विद्या देवी ब्राह्मण के पास जाकर बोली हे ब्राह्मणों तुम्हारी संपत्ति तो मैं ही हूं मैं तुम्हारा धन हूं इसलिए तुम मुझे अंगीकार करो मेरी सुरक्षा करो ब्राह्मणों ने पूछा आप हमारे पास रहोगी तो विद्या तो देनी चाहिए हम किसको आपको प्रदान करें किसको न करें तो विद्या देवी ने कहा जो ब्राह्मणी न हो जो ब्राह्मणों के प्रति अनुराग जिसके चित्त में न हो ऐसे वेद और ब्राह्मण के विरोधी को प्रज्ञावान होने पर भी तुम तो मुझे कभी मत देना यदि दे दोगे तुम्हें तो मेरी ओजस्विता मिट जाएगी यथा हम वीरवती श्याम मैं वीरवती बनी रहूं इसके लिए ब्राह्मणों के समुपासक वैदिक सदाचार की है ऐसे लोगों को हमें प्रदान करना बहुत अच्छी बात है ब्राह्मण कुमार ऋषि कुमार यहां के नित्य संध्या वंदन करते हैं और उनका सर्वांगीण विकास हो रहा है नहीं तो कई बार पढ़ने वाले केवल पढ़ने में तो रह जाते हैं अब व्यवहारिक ज्ञान उनको नहीं हो पाता लेकिन सब अवसर उनको देकर के व्यवहारिक ज्ञान भी उनको कराया जा रहा है यह बहुत अच्छी बात है हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं यह संस्था एक विश्व की आदर्श संस्था है और आगे ये बने और अधिक इसकी उन्नति हो प्रचार प्रसार हो और ब्राह्मणों का हित तो हो आप लोग कहेंगे कि आप ब्राह्मणों का हित तो हो ऐसी बात क्यों कह रहे हैं देखो भाई ब्राह्मण जो है ना समाज का मुखिया है युग का निर्माता है सतयुग का निर्माता ब्राह्मण त्रेता का निर्माता ब्राह्मण द्वापर का निर्माता ब्राह्मण और कलिकाल का भी निर्माता ब्राह्मण ही जब ब्राह्मण त्याग तपस्या में निरत होता है तो सतयुग होता है जब ब्राह्मण यज्ञादि कृत्यो में निरत होता है तो त्रेता आ जाता है जब ब्राह्मण देव पूजा आदि के कृत्यो में युत होता है वैदिक तांत्रिक पद्धति से बड़ी बड़ी पूजाएं कराने लग जाता है तो उसमें द्वापर युग आ जाता है और जब तप त्याग को भी तिलांजलि दे देता है यज्ञ कर्म को भी तिलांजलि दे देता है पूजा पाठ को भी लंबी दंडोत कर लेता है तो कलयुग आ जाता है तो ब्राह्मण कुमार यदि उनमें पवित्र संस्कार भरे जाएं, तो निश्चित ही युग परिवर्तन हो सकता है और युग परिवर्तन का और कोई दूसरा उपाय नहीं पंडित जी कम विद्वान नहीं पढ़े हैं और पढ़ाए हैं पड़े विद्वान हैं और उस समय अनेकों राजाओं के राजगुरु थे परशुराम पंडित जी और प्रकांड विद्वान थे और भागवत व्यसन था उनका नित्य भागवत की कथा घर में कहते थे लेकिन इसके बाद भी बड़ी सूक्ष्म बात है इसके बाद भी करमेती कह रही है पिताजी अपराध क्षमा करना आपकी नाक कटी तो क, कटे तो तब जब होए आपके पास नाक थी कहां इतने दिनों तक शास्त्रों का अनुशीलन करने के बाद इतने समय तक भागवत की कथा कहने के बाद भी नाक नहीं आई ये आत्मनिरीक्षण करना चाहिए इस प्रसंग को पढ़कर के हमारे जीवन में वो नाक जिस जीवन सुंदराती सुंदर बनता है वो नाक आई कि नहीं वो नाक क्या है वो नाक है भक्ति हम लोगों को भ्रम हो जाता है कि हमें भक्ति आ गई हमें भक्ति प्राप्त हो गई भक्ति की तो भक्ति जीवन में आई है कि नहीं इस बात को स्पष्ट शब्दों में कपिल भगवान ने बताया है भक्ति का प्राकट्य हुआ है जीवन में इसका एकमात्र प्रमाण है जब भक्ति प्रकट होगी तो संसार से पूर्ण वैरान्य होगा रमा विलास रामुराग रमा विलास राम तजत बमन नर बड़ भा तजत बमन भा भक्मानिरा ग श्रुता द्रुता मदरचनाचिताया चि यो ग्रहणेुक्त यती ऋजुभ जात विराग ये प्रमाण है हमने चार वेद छह शास्त्र अठारह पुराण पुरान पढ़ लिए हो चाहे जितनी अच्छी कथा कहना हम जानते हो यदि इस असार संसार से भोगों से वैराग्य नहीं हुआ तो समझो अभी हमारे जीवन में नाक नहीं आई हमारी नाक नहीं हुई ये नाक किसकी कृपा से होती है किसी नाक वाले की कृपा हो जाए तो नाक उग आती है नाक प्रकट हो जाती है ये नाक वाले कौन हैं ये संत ही नाक वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कबीरदास जी रह दास जी सूरदास जी मीराबाई सहजो बाई ये सब संत नाक वाले संत हैं इन संतों की कृपा हो जाए गुरुदेव की कृपा हो जाए तो नाक आ जाएगी कर्मेती ने कहा पिताजी आप कह रहे थे कि हमारी नाक कट गई नाक कहाँ कटी है नाक थी कब जो कट गई कही तुम कटी नाक, कटे यदि हो ये जो पे नाक एक भक्ति नाक लोक में न पाई नक्ति केवल भक्ति ही ना नाक लोक में न पाई स्वर्ग के देवताओं को भी भक्ति दुर्लभ है देवता तो शांतिपनि विद्या निकेतन में हम लोगों को कथा सुनते हुए देखकर मानस का पाठ करते हुए देखकर तरस खा रहे होंगे हम देवता क्यों बन गए हम भारतवासी क्यों नहीं बने हमको भी शांतिपनी विद्या निकेतन में बैठ करके और हमको भी मानस पाठ का भक्तमाल कथा श्रवण का अवसर मिलता मामा जी तो प्राय प्रत्यय कथा में ये बात कहते थे कि हमारे ये हमारे सौभाग्य को देखकर देवता ललचा रहे होंगे अहो अमीषा किम का शोभनम प्रसन्न हरि ये जन्म यजन्म लृषुभार गिरे मुकुंदो वैकं कथा नैकुंठकुदार न साधव भागवता सदाश्रया नज्ञेष मखाहोत्सवा सुशोक न वी सीता देवताओं को दुर्लभ है वे ललचाते हैं नाथ ऐसी कृपा हो हम सबको नाक आ जाए हमारी भी नाक आ जाए पंडित जी विद्वान तो थे ही बस कहते ना पावर तो पहले से था स्विच दबाने शास्त्रज्ञ है ना पवित्र जीवन है सदाचारी जीवन है ये स्विच दबाने वाला काम संत करते हैं पावर को ऊर्जा को जागृत कर देते हैं करमे के एक वाक्य से पंडित जी का काम बन गया सही बात तो ये है कि एक वाक्य से ही काम बनता लग जाए लग जाए बस वो लगा नहीं तो हजारों वाक्य सुनते रहो भागवत में तो लिखा है हजारों बातें कहने की हैं हजारों बातें सुनने की है एक वाक्य लग जाए एक वाक्य से जीवन बदल जाए किशनगढ़ के महाराज जो तो आगे चल करके नागरी दासी के नाम से प्रसिद्ध हुए वैराग्य हुआ सब कुछ छोड़कर चल पड़े पर सोच रहे थे पता नहीं वैराग्य पूर्ण रहने से वृंदावन में रह पाऊंगा कि नहीं रुआर रा, राज मार्ग पर खड़े होकर सोच रहे थे साधारण वेश था पहचान नहीं थी कि राजा हैं भंगीन झाड़ू लगाती हुई आई और उसने कहा बाबू एक तरफ हो जाओ बस यही जीवन सूत्र बन गए एक तरफ हो जाओ बीच में खड़े मत रहो समस्या तो यही है कि हम लोग बीच में खड़े हैं इधर थोड़ी देर संसार को देखते हैं फिर थोड़ी देर इधर था को देखते हैं बीच में खड़े हैं एक तरफ नहीं होते एक तरफ हो जाओ और महाराज किशनगढ़ महाराज ने उसे प्रणाम किया उसे प्रणाम किया जहां से हमें कोई ऐसी बात मिले जिससे हमारे जीवन में बदलाव आवे उसको प्रणाम करना चाहिए प्रणाम करके वृंदावन आ गए और वो श्री नागरीदास जी महाराज वृंदावन पहुंच करके उन्होंने कहा सब ही बात सुधारी सब ही बात सुधारी सब ही बात सुधारी हमारी सभी बात सुधार हमारी सभी बात सुधा सभी बात सुधारी सुधार सभी बात सुधारी सभी बात सुधारी सभी सुधारी सभी बा कृपा करी श्री कुंज बिहारी कृपा करी श्री कुंज बिहार पा परी श्री कुंज बिहारी कृपा करी श्री कुंज बिहारी हरु श्री वृंदवन राखो अपने वृंदावन सब ही बात सुधारी।, सुधारी बहुत पद है हमारी सब बात सुधर गई वृंदावन में एक वाक्य से जीवन बदलता है देखिए हम लोग मानस जी के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं रत्नावली जी के एक वाक्य से ही तो गोस्वामी जी की दिशा श्री राम जी की ओर हो गई वे तो जन्मजात श्रीराम भक्त हैं किंतु उनके उत्तर जीवन के निर्माण में रत्नावली जी की रत्नावती जी की भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं सहजोबाई अठारह